जीवन में ईश्वर की खोज। खोजन इन बॉम्बे इंडिया नंबर तो यह जो इस संसार को घर मानता है वो ग्रस्थी और जो व्यक्ति संसार को सबसे पड़ाव मानता है वो संसार मुकाम बीच का पड़ाव अन्य मंजिलों की ऐसा जिससे दिखाई पड़ना शुरू हो गया वो तब वो संसार से गुजरता लेकिन वैसे ही देखिए कहीं किसी रास्ते से गुजरते गुजरते हो रास्ते तो बिल्कुल ठीक लेकिन रास्ते को निवासी स्थल नहीं बनाए उसी रास्ते के वाद में भी गुजर सकता है जिसके लिए रास्ता मंजिल हो गया जिसके लिए रास्ता मंजिल मालूम पड़ता है एक ही संसार से हम गुजरते हैं और जिस व्यक्ति को लगता है कि संसार ही अंत है वो गृहस्थी है गिरस्थ से मेरा अर्थ है संसार को जिसने घर समझा से मेरा अर्थ है कि संसार को जिसने घर नहीं समझा सिर्फ मार्ग समझा राय समझी की जिसे गुजार गई जिससे गुजरना निश्चित ही दोनों की दृष्टि में दोनों के व्यवहार में, में बहुत फर्क पड़ जाएंगे जिस रास्ते से तुम्हें गुजर जाना है उसमें तुम आसक्ति नहीं बनोगे वहां तुम्हें रोकना नहीं तुम आसक्ति की जल नहीं फैलाओगे जहां से पार हो जाने, वहां तुम दर्शक से ज्यादा नहीं रहोगे जहां तुम्हें ठहरना नहीं वहां तुम कोई स्थायी इंतजाम नहीं कर लो वहां सभी व्यवस्था अस्थाई हो काम चलाओगे, हो वहां तुम लोहे के और पत्थर के मकान नहीं बनाओगे, वहां तुम तंबू ही गालो जिनको तुम सुबह उखाड़ लोगे खोज लो चल पड़ोगे संन्यासी घर नहीं बनाता ज्यादा से ज्यादा तंबू गालता क्योंकि कल सुबह तो उखाड़ देंगे लेंगे बहुत मजबूत बनाने की कोई जरूरत तो नहीं जैसे ही ये ख्याल में आ गया कि संसार तो पहुंचना है तो वैसे ही आसक्ति की है जड़ें तुम्हारे रास्ते पर नहीं फैलती तुम रास्ते पर होते हो फिर भी रास्ते से सदा मुक्त होते हो रास्ते का तुम उपयोग करते हैं लेकिन रास्ता तुम्हारा उपयोग नहीं कर पाता तुम उसको पैर रखते हो इसीलिए कि पैर उठा लोगे। तुम्हारे सारे व्यवहार में अंतर पड़ जाएगा सारे व्यवहार में अंतर इसलिए पड़ जाएगा कि तुम्हारी नजर जो दैनंदिन उससे हट जाएगी जो रोज का काम है उस पर तुम्हारी नजर नहीं रह जाएगी उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं रह जाए होता है ठीक है नहीं होता है तो ठीक है नजर तो तुम्हारी उस परम उपलब्धि पर है जहां पहुंच जाना जो हो जाना तो संन्यासी भी जीता है यही इन्हीं रास्तों पर इन्हीं मकानों में इन्हीं लोगों के बीच इन्हीं बाजारों में यही सारी दुनिया लेकिन उसकी दृष्टि भिन्न उसकी दृष्टि बिल्कुल नहीं भिन्न ग्रस्त का भाव मृत्यु को टाल देने का है बुला क्योंकि मृत्यु का स्मरण उसकी सारी व्यवस्था को नष्ट करता है तो ग्रस्त मृत्यु को भूलकर कर जीता है वो मैं दूसरा अर्थ करता हूं ग्रस्त मृत्यु को भूलकर जीता है विस्मरण करके जीता है मान के जीता है कि मृत्यु नहीं सन्यासी मृत्यु को अभिम अभिमुख रख के जीता है सामने रख के जीता है जानता है कि मृत्यु है सन्यासी जो भी करता है उसमें मृत्यु का से सदा स्मरण बड़ा फर्क पड़ जाता है मृत्यु को भूल कर जियोगे तो जीवन की जो क्षुद्रतम घटनाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। मृत्यु को सामने रख के जियोगे तो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भी क्षुद्रतम हो जाएंगी। समझो ऐसा कि अभी तुम्हें कोई कह दे कि घंटे भर बाद तुम्हें मर जाना है तुम्हारा सब व्यवहार बदल जाएगा सोचा था कि जिस आदमी पर मुकदमा करना है झगड़ा करना है गिर जाएगा सोचा था कि आदमी ने गाली दी थी उसको गाली का उत्तर देना गिर जाएगा बात खत्म हो गई जब तुम्हें घंटे भर बाद गिर जाना है तो अब गाली का देने का कोई सवाल नहीं अगर तुम्हें पता चल जाए कि घंटे भर बाद तुम्हें मरना है तो इस पता चलने के पहले जो जो चीजें तुम्हारे कितना महत्वपूर्ण थी वे कोई भी महत्वपूर्ण न रह जाएंगी और इस पता चलने के पहले जिन चीजों को तुम सदा के लिए टाल रखे थे कि कल कर लेंगे वे सब एकदम से महत्वपूर्ण हो जाएंगे तो सी प्रतिपल मृत्यु को सामने रखते जीता है इसलिए मैं सन्यास को साहस करता हूं और तो गृहस्थी को कायर कहता हूं कायर से मेरा मतलब यह है कि वो जो जिंदगी का बहुत बड़ा सत्य है मृत्यु वो उसकी तरफ पीठ करते जीता है भूल के जीता है जैसे मृत्यु है ही नहीं ऐसा मान के जीता धोखा है, है ये आत्मवंशना सन्यासी जो है उसे सामने रखते जीता है मृत्यु उसके लिए एक सत्य है और जो व्यक्ति मृत्यु को सामने रखकर जी लेता है और भय नहीं मृत्यु का पलायन नहीं करता उसकी जिंदगी तो बदलती ही है बाहर की जिंदगी तो बदलती ही है मृत्यु को एनकाउंटर करने से मृत्यु के आमने सामने खड़े होने से उसकी भीतर की आत्मा भी बदलती और चकती है इसलिए संयासी का हम पुराना नाम बदल देते घोषणा इस बात की कि पुराना आदमी मर गया तो तुम्हारी दृष्टि गई उसके कपड़े बदल देते तो उसका है, उसका पुराना जो आइडेंटिटी थी सोचता था मैं ये हूं वो समाज सोच अब वो और तरह से जीने लगे गहरी को और नए पहले से देखने लगे लोग को सम्मिलित कर ले अपनी व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति पृथ्वीपल ये जानता हुआ जिए कि अगले क्षण मृत्यु हो सकती है तो न तो लोभी रह जाएगा न ही रह जाएगा न ही रह जाए मृत्यु अगर प्रगट होकर खड़ी हो जाए तुम्हारे पास तुम्हारा क्रोध लोभ मोह सब तत्काल विदा हो जाएंगे ये सब होते हैं अगर तुम तो मृत्यु की तरफ पीछ करके खड़े हो तो अगर मृत्यु सामने खड़ी हो तो कैसा लोभ मृत्यु तो सभी छीन देगी तो कोड़ी को पकड़ने का आग्रह क्या मृत्यु तो सभी मिटा देगी तो किसी ने गाली दे दी उससे क्या मिल जाए तो दूसरी बात संयोसी मृत्यु को उसकी जीवन व्यवस्था में स्वीकार करने का वो है और तीसरी बात जो दिखाई पड़ रहा है हमें जो दृश्य है वही सत्य नहीं है ऐसा इसे सुनिया भीतर से खोजना शुरू करता है मैं तुम्हें दिखाई पड़ता हूं लेकिन मेरा शरीर भी तुम्हें दिखाई पड़ता है मैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता और जब मैं आंख बंद करता हूं तो मैं पाता हूं कि शरीर तो बिल्कुल नहीं शरीर से बहुत भिन्न और गहरा और अदृश्य में हुई और जब मेरे भीतर अदृश्य छिपा है तो यह असंभव है कि तुम्हारे भीतर भी, भी अदृश्य न छिपा हो हर चीज की इंसाइट भी है उसका एक वह आवरण भी है उसका एक अंतर स्थल भी है हर चीज का पत्थर का भी अंतर हृदय है वृक्ष की भी अंतरात्मा है ये संन्यासी अपने ही भीतर खोज कर दे पाता है कि मैं भी बाहर से देखे जाने पर तो सिर्फ़ कर मालूम पड़ता है, मेरे भीतर जो छिपा है वो तो बाहर से किसी को भी पता नहीं चलता है लोग जिनको मैं बाहर से देखता हूँ वस्तुएं सारा जगत, वो रूप ही दिखाई पड़ता है अपने भीतर के अरूप और निराकार के अनुभव से वो सबके भीतर अरूप और निराकार को धीरे धीरे खोजना शुरू कर देते तो ग्रस्त की समझ सदा ही अपने बावजूद भी दूसरों के बहिर् आवरण को देखकर निर्मित होती तुम्हे मानता है शरीर क्योंकि तुम तो शरीर दिखाई पड़ते हो तो इसलिए मानता है अपने को भी शरीर ग्रस्त की सारी समझ दूसरों से निर्मित होती है और दूसरों की समझ से ही वो अपने बाबत भी अनुमान लेता है सन्यासी की सारी समझ स्वनिर्मित होती है और स्वनिर्मित समझ से ही वो दूसरों के बाबत भी निर्णय लेता है उसका समस्त जीवन दृष्टि अंतर स्रोत से जखती है और जितना ही गहरा वो अपने अंतर स्रोत को पाता है उतना ही उसे दूसरे के भीतर भी अंतर स्रोत दिखाई पड़ने लगता है फिर तो कण कण में उसका उसे स्मरण रहने लगता है कि वो कण भी जैसा ऊपर से दिखाई पड़ रहा है वैसा ही नहीं है भीतर उसके भी कोई छिपा है जो प्रकट दिखाई पड़ रहा है उसको भी सम्मान लेना सतह को सरफेस को ग्रस्ती का रोक नहीं वो पर्याप्त नहीं है भीतर और गहरे में भी कोई मौजूद है उसकी सतत खोज सन्यासी की यात्रा, है और ये जैसे जैसे साफ होता जाता है वैसे वैसे इस जगत में एक नए ही जगत का आविर्भाव होते हैं पदार्थ होने लगता है परमात्मा प्रगट होने लगता है जो हमें बाहर दिखाई पड़ता है वो सब कुछ नहीं मालूम होता केवल जो अंत में छिपा है उसकी ही बहिज रूपरेखा रहता है। रूप नहीं गृह सिर्फ रेखाओं में जीता है आउटलाइन में जैसे हम किसी आदमी का चित्र बनाते तो उसकी रूपरेखा सींचे ढांचा कल्पना ग्रस्त का जो जीवन है जो समझ है वो स्कल्पन की है सन्यासी रूपरेखा में नहीं जीता रूपरेखा में जो छिपा है उसमें प्रवेश करने लगता हर जगह उसकी यही खोज एक फूल को भी हाथ में लेता है तो बहुत जल्दी रूपरेखा को छोड़ देता है और अरूप में प्रवेश करते हैं उठता है बैठता है चलता है जीता है जहां भी तो अरूप का और निराधार का सतत अन्वेषण है सन्यास अरूप का सतत अन्वेषण है ग्राहस्थी रूप तो की सतत आकांक्षा है सतत पर जीना संसारी का धन गहरे में और गहरे में उतर जाना अतल में उतर जाना सन्यासी की दुख और जीवन में जो भी परम आनंद के क्षण है वो जितने हम गहरे उतरते हैं उतने ही मिलने शुरू हो जाए जीवन में जो दुख की लहरें हैं वो जितने हम ऊपर होते हैं उतनी ही ज्यादा होती है सत्य का कोई उद्घाटन सतह पर नहीं ये तीन बातों में भी ख्याल में आ जाए बेसन्यासी की आत्मा और कोई भी जो इन तीन बातों को ध्यान में रखते बदली करता है वो सन्यासी करता है कंकी सन्यासी के कपड़े बदलने लेने हैं नाम बदल लेना है ये घोषणाएं ये प्राथमिक रूप से बड़े काम की, अंततः बिल्कुल बेकार। थे अंततः बिल्कुल बेकाम है प्राथमिक रूप से बड़े उपयोग थे मनुष्य का मन ऐसा है कि घोषित करते ही उसका संकल्प सघन हो जाता और किसी भी विचार को कृत्य में लाते ही विचार की सुस्पष्टता हो जाए इतने समर्थ लोग बहुत कम थे जो कि विचार को सीधा विचार में स्पष्ट करते हैं तुमने प्रेम का विचार कभी स्पष्ट नहीं होगा जब तक कि तुम किसी को प्रेम नहीं करो प्रेम जब कृष्ण बनेगा तभी तुम्हें स्पष्ट होगा कृष्ण बनते ही ठोस हो जाता विचार को आकाश महोत्सव में बादलों की तरह उन बादलों में भी पानी छिपा है, लेकिन क्रस्त बर्फ जमे हुए पानी की तरह उनमें भी पानी छिपा है लेकिन आकाश के बादल का भरोसा नहीं किया जाता अभी है अभी नहीं हो जाएगा बिखर जाएगा बनेगा बंदा रहेगा लेकिन ठोस हो जाता है पानी जब बर्फ बन जाता है तब भरोसा किया जाता तो विचार जब तुम्हारे कृप्त बनते हैं और कोई भी विचार कृप्त बिना घोषणा के नहीं बनता है जैसे ही तुम घोषणा करते हो तो मैं खूखी गार देता ही तुम एक घोषणा करते हो कि मैं संन्यास में प्रवेश करता हूं वैसे ही तुम कमिटेड हो गए वैसे ही तुमने अपनी जीवन धारा को एक दिशा और एक फोकस दे दिया एक स्मरण तुम्हारे भी तरफ घना हो जाए इस स्मरण को बहुत स्पष्ट करने के लिए बाहरी उपकरणों की सहायता प्राथमिक रूप से जरूरी है तो क्योंकि सन्यास की यात्रा पर निकला हुआ आदमी जो पहले चरणों में होता है तो बाहरी होता है अभी भीतर नहीं होता सिर्फ उसका रुख बदलता है होता सतह पर ही अभी छह घर पहले ग्रस्त दृष्टि बदली अभी खड़ा तो उसी भूमि पर वही रूप आकार अभी वही खड़ा सिर्फ दृष्टि बदली निराकार की तरफ उन्मुख हुआ है। इस निराकार की यात्रा में भी अभी उसको आकार के कुछ रूप के चरण उठाने पड़े वो तो उसे उठा लेना चाहिए वो जितने उठाता जाएगा उतना मार्ग सुनिश्चित साफ दिशा स्पष्ट धुंधलापन कम होने लगेगा और एक कदम तुम उठाते हो जब छोटे छोटे कदम दी तो अगले कदम की सामर्थ तुमने पैदा होती अब कोई मेरे पास आके कहता वो कहता कपड़े बदलने से क्या होगा उससे मैं कहता हूं कि तुम कपड़े भी बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो तुम और क्या बदल पाओगे वो कहता कि मैं तो आप बदल लूंगा और कपड़े बदलने की उसकी हिम्मत नहीं और कहता हूं मैं आत्मा ही बदल लूंगा कपड़ा भी नहीं बदल पाता है आत्मा।, तो आत्मा कैसे बदल पाएगा कपड़ा बदलना तो कोई बड़े साहस का काम ही नहीं है आत्मा बदलना तो बड़ा तो साहस लेकिन आत्मा बदलने में वो धोखे में रह सकता है कपड़ा बदलने में धोखे में नहीं रह पाया, कपड़ा बदलेगा सबको दिखाई पड़ जाएगा आत्मा बदलने की बात तो वो जिंदगी भर करता रह सकता है किसी को कुछ दिखाई पड़ने वाला नहीं, दूसरे को तो दिखाई पड़ेगा ना उसको खुद को भी दिखाई नहीं पड़ेगा जब कोई आदमी आके मुझक कहता कपड़ा बदलने से क्या होगा तो मैं उससे कहता कि तुमने अब तक आत्मा बदल क्यों नहीं दिया अभी तक तुम रुके क्यों हो और अगर बदल दिए तो अपन कपड़े की चिंता में क्यों पड़े? नहीं वो आजी में खोज रहा है आदमी का मन बहुत चालान तरह की धरती में खोज वो कहता है हमले में जीने दो मुझे जहाँ कुछ चीजें ठोस नहीं होती सख्त नहीं होती जहाँ निर्णय नहीं लिए जाते जहाँ कोई डिसीजन नहीं बनाए जाते जहाँ से अंधेरे में सरकता रहता वही मुझे जीनेगी ठीक है छोटा सा कृत्य भी तुम्हें के के बाहर ले आया, तुमने नाम बदला है तुमने कपड़ा बदला है तुम जगत में बाहर आकर खड़े हो तुम्हारी निरने की घोषणा हो गई चारों पर लोग देखने लगे कि तुम सन्यासी हो गए हो, अब तुम्हें कठिनाई शुरू अब तुम उसी कहीं तो न जी सकोगे जैसे तुम कल जी देते अब अगर तुम उसी तरह जीते हो तो तुम्हारे भीतर गिल्ट और अपराध पैदा हो अगर तुम अब उसी तरह जीते हो तो तुम्हारे अंतकरण में छोटा चोटानी शुरू हो जाएगी तुम्हारा मन कहेगा कि क्या करते हो किसने तुमसे कहा था दुनिया तो जैसे ही तुम छोटा सा भी कदम उठाते हो वैसे ही तुम्हारा पिछली दुनिया से संबंध क्षीण होता है और नई दुनिया से संबंध जोड़ता है एक छोटा सा कदम भी नई दुनिया से संबंध जोड़ा देता है तो संन्यास की बाकी तो सारी व्यवस्था सिर्फ कमजोर आदमी के लिए है और आदमी कमजोर है और ये भ्रम हमारे मन में अनेक बार होता है कि शायद हम अपवाद होंगे इस दुनिया में प्रत्येक आदमी का सोचता है कि वो शायद अपवाद एक्सेप्शन इस भ्रांति में कभी मत पढ़ना ये बड़ी गहरी भ्रांति हर एक ऐसे ही सोचता है कि ठीक है दूसरे को होगी खुशी जरूरत दूसरे को होगी हो माला की जरूरत दूसरे को होगी हो नाम की जरूरत मुझको नहीं लेकिन मजा ये है कि वो कभी नहीं देखता है कि दूसरे को जितनी क्रोध की जरूरत है उतनी ही मुझे दूसरे को जितनी काम की जरूरत है उतनी ही मुझे दूसरे को जितनी लोग की जरूरत है उतनी ही मुझे और सब में बिल्कुल दूसरा सिर्फ इस मामले में दूसरों को होगी कपड़े की जरूरत और मुझे नहीं जब भी तुम कभी तुम्हारे मन में कभी ये ख्याल उठे कि मैं अपवाद हूँ तब तुम देखो कि कहावाद जब कोई एक पत्थर तुम्हारी तरफ फेंकता है तो तुम्हारे भीतर वही होता है जो दूसरे के भीतर फिर अपवाद तुम कैसे हो जब कोई गाली दे जाता है तो तुम्हारी रात की नींद भी विजड़ित हो जाती है वैसे ही जैसे किसी और की हो है। जब कहीं सम्मान मिलता है तो तुम भी वैसे ही फूल जाते हो जैसा कोई दूसरा फूल जाता अपवाद तुम कौन हो अगर इन सब में तुम पाओ तो तुम अपवाद हो तो फिर मैं कहूंगा कि तुम्हें सन्यास के बाहर थी किसी रूपरेखा की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी रुकता ही नहीं वो कभी का सन्यास ही हो चुका है हो ही चुका है वो, वो रुका हुआ भी नहीं और बड़े मजे की बात है कि ऐसा आदमी आपको कभी नहीं कहेगा कि कपड़ा बदलने पीछा ऐसा आदमी कभी ना कहेगा क्योंकि वो जानता है समझता है जो भी आदमी आके कहता कपड़ा बदलने से क्या होगा वो आदमी कपड़ा बदलने से डरता है बेबी बेबी अपना बैदी करना चाहते चाहते है। हैं ये भी नहीं चाहते कि हम भयभीत कपड़ा बदलने में डर लगता है ये भी उसके कहना हम अपने भय को भी सिद्धांत बनाएंगे हम कहेंगे कि नहीं कपड़ा हम इसलिए नहीं बदलते कपड़ा बदलने से कुछ होने वाला नहीं आदमी के मन के जो बड़े से बड़े धोखे हैं वो उसके रेशनलाइजेशन से हर चीज को न्याय संगत बनाने की चेष्टा से चलते हैं। वो नहीं मुझे तो कोई भय नहीं हो देती हालांकि रास्ते पर दो आदमी हंस दे तो फिर वो दिन भर चेन से नहीं रह पाता कहता तो मुझे भय नहीं हो देती लेकिन चार आदमी रास्ते पर भूल कर देखे तो उसकी की आंख उसकी छाती तक चुप जाती ऐसा दैनी मिलती बस उसे छुपाएगा कहेगा कि होगा क्या समोज की बल की सारी व्यवस्था आदमी की कमजोरी को देखकर और आदमी कमजोर और जो आदमी कमजोर नहीं है वो सन्यासी है उसके लिए शायद किसी व्यवस्था की कोई तो जरूरत नहीं लेकिन उसको बाहर छोड़ वो नियम नहीं वो, वो तुम्हारे काम का भी नहीं इतना ख्याल रखे संकल्प बढ़ा निकल संकल्प को बढ़ाना हो तो एक ही रास्ता है कि संकल्प करना शुरू करो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि किसी को दौड़ने की ताकत बनानी है, तो क्या करे दौड़े जितना दौड़ेगा उतनी ताकत बनेगी, जितनी ताकत बनेगी उतना दौड़ेगा ताकत तो बढ़ती तुम्हें तो जो भी कर रहे हैं वो करना शुरू करो अगर तुम्हें संकल्प बड़ा करना है तो संकल्प करने की कोशिश करो छोटे छोटे संकल्प करो और उन्हें पूरा करो और इतना ध्यान रखना है कि जो संकल्प करो फिर उसे पूरा करना नहीं तो संकल्प बढ़ेगा नहीं और घट जाएगा जितना था इसको ध्यान में रखना इस तुम्हें तय किया कि आज खाना नहीं खाऊंगा तो फिर नहीं, नहीं खाना नहीं तो तुम और पीछे पहुंच जाओ क्योंकि अगर तुमने खा लिया तो तुमने संकल्प संकल्पहीनता का अभ्यास किया अभ्यास तो हुआ ही तो उससे तो बेहतर है तुम संकल्प ही मत करना उससे तो तुम खाते रहोगे लेकिन अगर तय करो तो फिर उसने निखाना फिर कितनी नहीं कठिनाई क्योंकि तुमसे तो दो महीने कुछ एक घटित होगा अगर तुमने भोजन कर लिया संकल्प लेकर तो तुम और संकल्प हो गए जितने तुम संकल्प लेने के पहले थे उससे भी पीछे गए अब तो तुम्हारा आत्मविश्वास और कम हो जाएगा अब तो तुम जाने कि मेरी तो कोई ताकत ही नहीं मैं तो मर गया इतना सा छोटा सा काम मुझसे नहीं हो सका मैं किसी दिन का नहीं इससे तो पहले ही बेहतर थे कम से कम इतनी दिन का तो ना थी। इतना तो ख्याल था कि चाहूंगा तो कर लूंगा वो भी न रहा संकल्प करो तो पूरा कर छोटा करना, करना लेकिन पूरा करना कोई बहुत बड़े संकल्प में ऐसा जरूरी है दीवाल की तरफ मुंह करके तुम खड़े हो गए हो मत देखना एक घंटे दीवार से हालांकि पीछे कोई अपसराय नहीं नाचने आ जाएंगे और न पीछे कोई स्वर्ण की वर्षा होगी लेकिन घंटे पर दीवार की तरफ देखना भी मुश्किल हो जाएगा वो मन कहेगा देखो पीछे हालांकि इतने दिन से पीछे देखते है कुछ नहीं हुआ जा रहा तो फिर एक घंटे दीवार की तरफ देखना तो दीवार की तरफ ही देखना। फिर सच में इन पीछे पूछा जाए तो भी मत देखना घंटे भर के बाद तुम सबल हो बाहर आओ तुम्हारा संकल्प बढ़ चुका होगा तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा होगा तुम जानोगे कि तुम कुछ कहो तो कुछ कर सकते हो तुम भरोसे के योग तुम अपनी ही आंखों में ऊपर उठ गए हो दूसरे की आंख का सवाल नहीं तुम्हारी ही आंख में तुम्हारे ऊपर उठने का सवाल है हम उल्टे काम में लगे रहते हम दूसरे की आंख में ऊपर उठने में लगे रहते और खुद की आंख में हमारी कोई इज्जत नहीं होती और ध्यान रखना जिसकी अपनी ही आंखों में कोई इज्जत नहीं है जगत भर की इज्जत मिल जाए तो भी किसी काम की नहीं है हम अपनी आंखों में दिन होते और दिन इसलिए होते हैं कि हमने कभी अपनी आंख में स्पृष्ट कर उज्वगामी कोई संकल्प की यात्रा नहीं की और कभी करने की कोशिश की तो सदा पराजित हुए तय किया है क्रोध नहीं करेंगे क्रोध कर लिया तय किया है ये नहीं करेंगे कर लिया तय किया है ये करेंगे वो नहीं किया बस पिघर पे चले गए टूट पे चले गए जब भी कोई मुझसे पूछता है संकल्प लिए क्या करें तो उसका मन उसका ख्याल ऐसा होता है कि संकल्प बढ़ाने के लिए संकल्प के अलावा कुछ करना पड़ेगा नहीं समझे न संकल्प बढ़ाने के लिए संकल्प ही करना पड़ेगा प्रेम बढ़ाने के लिए प्रेम ही करना पड़ेगा ध्यान बढ़ाने के लिए ध्यान ही करना पड़ेगा इसमें उपाय नहीं है कोई दूसरी चीज से सहायता मिलने वाली नहीं है तुमको वही करना पड़ेगा जो तुम चाहते हो उसको करो जैसे आदमी को साइकिल चलानी चीज नहीं क्या करना पड़ेगा साइकिल चलानी पड़ेगी गिरना पड़ेगा उठना पड़ेगा चलाना पड़ेगा चलानी से चलाना आएगा कोई और अतिरिक्त उपाय नहीं जीवन में प्रत्येक चीज को करो तो वो विकसित होती है ना करो तो वो अविकसित रह जाती है और ध्यान रखना जब तुम नहीं कर रहे हो तब भी कुछ विकसित होता है विपरीत विकसित होता है धीरे तो धीरे तुम्हारे ऊपर बैठकर चला जाता है तुम्हारी जिंदगी भर का अनुभव कहता है कि संकल्प तो का भी ज्ञान है ये भी तुम्हारा संस्कार बन गया यह कभी छोटा मोटा किया तो पूरा हुआ तो बहुत बड़ा संकल्प मत ले लेना एकदम से जिसको तुम पहले से जानते हो अक्सर ये होता है जो लोग भी संकल्प की यात्रा पर निकलते हैं अपनी सीमा से बाहर संकल्प ले लेते तुम्हारा मन ही तुम्हें समझाता है कि हाँ ले लो और ले के फिर तुम फंसते हो फिर गिरता है फिर तुम्हारा मन ही कहता है अब छोड़ो कोई किसी की गुलामी थोड़ी अपने लिया हुआ था। था। और मन ऐसा क्यों करता है मन ऐसा इसलिए करता है कि जितना तुम्हारा संकल्प बड़ा होगा मन तुम्हारा उतना ही छोटा हो जाएगा जिस दिन संकल्प पूर्ण होगा मन मर जाएगा मन बच नहीं पड़ता मन और संकल्प विरोधी चीजें मन तुम्हारी कमजोरी का नाम और संकल्प तुम्हारी आत्मा का नाम है मन तुम्हारी बीमारी है संकल्प तुम्हारा स्वास्थ्य इसलिए मन तो तुम्हें दिक्कत में डालते ही रहेगा वो तो कहेगा कि लो बड़ा जब लोगे तो कहेगा लो बड़ा बड़ा दिलवाएगा इसलिए कि कल गिरा कर और जब तुम ले लोगे तब उसी क्षण से लिया नहीं तुमने कि वो कहेगा तोड़ो ये अपने से नहीं समझने वाला ये सब नहीं सकता ये दोहरा खेल तो मन के दोहरे खेल को समझ लेना पहले तो लेते वक्त अपनी सीमा के भीतर लेना जिससे कि तुम पूरा कर ही सको कोई जरूरत नहीं कि तुम घंटे भर दीवार की तरफ देख देखकर खड़े हो एक मिनट खड़े हो एक मिनट भी थोड़ा नहीं और तुम्हारा मन कहेगा कि इसमें क्या रखा हुआ तुम्हारा मन कहेगा इसमें क्या रखा हुआ एक मिनट तो कोई भी खड़ा हो लेटे हो तो घंटे भर कर लो और तुम्हारा अहंकार कहेगा कि बात तो क्योंकि एक मिनट किसी से कहने भी जाएंगे तो हंसया कि एक मिनट दीवार की तरफ देखते हुए खड़ा ऐसा संकल्प हमने पूरा किया तुम्हारा अहंकार भी जाएगा अगर लेटे हो तो घंटे भर लिया तुमने कि लेटे से उल्टा शुरू हो जाएगा मन का कहना है कि क्या कर रहे हो क्या फायदा दीवाल की तरफ देखने इस दोहरे जान को ख्याल में रखकर संकल्प करना शुरू करो जैसे जैसे संकल्प सफल होगा वैसे वैसे तो तुम बनते जाओगे छोटे लेना सीमा के भीतर लेना जिन्हें तुम पूरा कर सको जितना तुम पूरा करोगे उतनी तुम्हारी सीमा बड़ी होगी फिर उसके भीतर लेना फिर सीमा और बड़ी होगी एक दिन तुम पाओगे कि तुम कोई भी संकल्प पूरा कर सकते हो। और जिस दिन कोई भी संकल्प पूरा कर सकते उसी दिन तुम्हारा मन गया उसी दिन सही अर्थों में तुम आदमी हुए उसके पहले तुम सिर्फ कमजोरियों का एक जोड़ समझना। उसको भी पढ़ना है उसको भी समझना है वो बिल्कुल दूसरे संदर्भ में कभी कभी बात है ये बिल्कुल दूसरे संदर्भ दोनों को समझना ख्याल में भाई अभी हमारा साक्षी भाव से तो कपड़े पहनने से कई बार ऐसा लगता है ठीक है तो वो कम होती है ना नहीं तो वो कब होगा कैसे होगा अपने आप तो नहीं हो जाएगा कुछ करने से होगा अगर तुम सोचते हो कि साक्षी भाव बिल्कुल फिर हो जाएगा तब हम संब तो संदेश की जरूरत न रह जाएगी अगर तुम सोचते हो जब भी सन्यासी होंगे तो साक्षी भाव तो फिर नहीं हुआ थी। थी। थी। तो तो फिर बहुत मुश्किल तो हो जाएगा कहीं से शुरू करना पड़ेगा और साक्षी भाव तुम्हें तो पूर्ण आज नहीं मिल सकता इसलिए अपूर्ण साक्षी भाव में ही यात्रा शुरू करनी पड़ेगी अब जब तुम्हारे अहंकार रोक कहने लगेगी मैं सन्यासी हूं तब इसके भी साक्षी बनने की कोशिश करना साक्षी बनोगे तो ये गिर जाए गिर जाए गिर जाए दो तीन बातें मुझे तुमसे कहनी है वो मैं तुमसे कहता दू एक तो तुम मुझे तुमसे ये कहना है कि तुम्हें जो भी मिले शांति का अनुभव हो आनंद की प्रकृति हो रस बहे तो आदमी का मन सदा ऐसा है कि जो उसे मिल जाए उसे वो भूल जाता और जो न मिले उसे याद रखता गृहस्थी का लक्षण। जो तुम्हें मिल जाए उसे याद रखना और जो तुम्हें न मिले उसको भूल जाना यह सन्यासी का लक्षण। क्योंकि तभी तुम परमात्मा को धन्यवाद दे पाओगे अन्यथा तुम शिकायत ही करते चले जाओ तुम व्यक्ति भर मिले तो तुम व्यक्ति भर को परमात्मा के लिए धन्यवाद देना और तुम्हें पहाड़भर न मिले तो भी शिकायत मत कर क्योंकि शिकायत करने वाले के पास जो है वो भी छीन लिया जाता है और धन्यवाद देने वाले को जो नहीं है वो भी दे दिया जाता शिकायत छोड़ देना सन्यासी का लक्षण शिकायत नहीं शिकायत बहुत वासना ग्रस्त व्यक्ति है तो तुम जो मिले उस पर बहुत कंसेंट्रेट करना जो तुम्हें मिल जाए थोड़ा सा सही एक रक्ति पर सही एक काम भर मिले तुम्हें आनंद का उसे ध्यान न रखना उसे उछालते रहना अपने मन में उसी को बढ़ाना होना तो उसे उछालना उसका स्मरण करना उसे बार बार उसमें रस लेना प्रभु को धन्यवाद देना कि मेरी इतनी भी सामर्थ्य कहां मेरी इतनी भी पात्रता कहां जो मुझे मिला है वो भी मुझे न मिलता तुम्हें कहीं तो किसी तो अदालत में तो खड़े हो नहीं कह सकता था कि मुझे ये कोई तो नहीं मिला तो जो मुझे मिला है वो अनुकंपा है उसको धन्यवाद देंगे और तुम हैरान होगे गए जितना तुम उस पाए हुए को स्मरण करोगे रस लोगे उतना ही वो बढ़ेगा उतना ही बढ़ता जाएगा फिर तुम्हें जो मिल जाए उसकी खबर दूसरे को भी करना क्योंकि जैसा मैंने कहा तुम्हारे भीतर भाव सब धुंधले होते जैसे तुम उन्हें करते किसी वो स्पष्ट होते। अगर तुम्हें आनंद की थोड़ी सी झलक मिल रही है तो उसकी खबर करना चाहते लोगों को कि आनंद मिल रहा है। उस आनंद को बताने की कोशिश करना दूसरे को बताते वक्त वो तुम्हें भी प्रगट और स्पष्ट होगा अन्यथा तुम्हें भी प्रगट और स्पष्ट इस जीवन में हमारे जो गहरे अनुभव है वो दूसरे से कहते वक्त ही हमें पूरी तरह साहस होते तो तुमसे मैं कहता हूं कि तुम जाना और कहना लोगों को तुम्हें जो मिले उसको बताना अपनी दीनता को ग्रस्त बताते फिरते, दे। तुमने देखना होगा तो कि जब भी ग्रस्त किसी को मिलेगा तो अपने दुख का रोना रहेगा अपनी कठिनाइयां देना अपनी मुसीबतें अपना दुर्भाग्य अपनी बदकिस्मती सब सन्यासी मिले तो क्या कर यही नहीं हो सकता उसे कुछ सौभाग्य जो भी कम भर सौभाग्य मिला हो उसकी खबर देनी चाहिए सन्यासी के मुंह से दुख की बात बंद हो जानी चाहिए ऐसा नहीं है कि दुख अभी बंद हो गया है दुख है लेकिन सन्यास लेते ही दुख की बात बंद हो जानी वास्तु तो मिटता नहीं बल्कि जैसा मैंने कहा कि जब तुम सुख आनंद की खबर किसी को दोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारा आनंद प्रकट होके स्पष्ट होता है वैसे ही दुख की खबर देते वक्त तुम्हारा दुख भी प्रवाहार होकर स्पष्ट होता है और जितना होता है उसको ज्यादा मालूम पड़ता है और आनंद भी जितना होता है उसको ज्यादा मालूम देख नहीं हुआ कि दुखी आदमी अपना दुख की खबर कहने में कैसा रस लेता है अगर तुम तो उसकी दुख की खबर ना सुनो तो बहुत दुखी होता है अपने दुख की खबर सुनाता फिरता सुबह से उठा कि हर आदमी अपनी दुख की खबर सुनाता दुखे तुम्हारी जिंदगी के भी दुख आज एकदम समाप्त नहीं हो गए लेकिन जिंदगी में सुख भी सपूर्ण भी है कुछ दोस्त दुख की खबरें फैलाता फैलता है तुम मत फैलाना तुम्हारी जिंदगी में जो भी थोड़ा सा रस हो उसको ले जाना और पांच और ध्यान रहे जब तुम किसी से दुख की बात करते हो तब तुम दूसरे के दुख को भी उभारते हो उसका दुख भी उसके चित्त में ऊपर आ जाता है जब तुम सुख की खबर ले जाते हो जीस कहते थे सुषमाचार सुख की खबर द गुड न्यूज तब उसके भीतर से भी थे थे उसका सुख ऊपर है जब तुम अपने आनंद की किरण की बात करते हो तब उसे भी तुम एक मौका देते हो कि वो भी खोजेगी उसके जीवन में कोई आनंद की किरण और जब तुम्हें वो आनंद से भरा हुआ प्रभु को धन्यवाद देता हुआ देखता है तो उसके मन में भी प्रभु को धन्यवाद देने की संभावना विकसित होती है और सन्यासी का जो जीवनचर्या है वो ऐसी होनी चाहिए सब वो सब जगह आनंद को फैलाता है उठे बैठे सोए जागे आनंद फैलाता है आनंद फैलाते हुए वो परमात्मा के प्रति अनुग्रह का भाव पैदा कर पाए उन दुनिया को समझा नहीं सकते हो कि परमात्मा के प्रति अनुग्रहित हो क्योंकि तो जो आनंदित नहीं हो वो कैसे हो सकता है ग्रेटिट्यूड आएगा कैसे ग्रेटिट्यूड कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो थोक की वो आनंद का फल था तुम आनंद की खबर ले जाना तुम्हारे भीतर चाहे आंसू ही क्यों ना भरे हों लेकिन खोजना की एक आध मुस्कान जरूर होगी ऐसा कोई हृदय जगतना नहीं है जिसके भीतर मुस्कान ना हो जीना मुश्किल है अन्य मरी चुके होते तुम कभी अमेरिका में एक विचारक था जान डीबी वो कहता था कि सत्य की खोज ऐसी है कि कभी पूरी नहीं होती एक शिखर दिखाई पड़ता है पर्वत का तुम चढ़ते हो बड़ाक्रम करते हो बहुत जाते हो शिखर पर आनंद से बढ़ जाते हो लेकिन तभी शिखर पर पहुंचते ही दूसरा शिखर सामने दिखाई पड़ने लग उसे भी तुम चाहते हो कम करते हो पहुंचते हो दूसरे शिखर पर और पाते हो कि आगे और शिखर बस ऐसे ही शिखर पर शिखर उद्घाटित होते थे तो जान देवी के पास कोई मिलने आया था वो आदमी ने कहा कि इसका क्या मतलब अगर ये पक्का है कि हर शिखर के बाद और शिखर है तो बेकार मेहनत <laughs> और जब ऐसा बहुत बार पता चलेगा तो आदमी थक नहीं जाएगा जाया तो जान देवी से तो उसने कहा कि अगर आपके सामने ऐसे शिखर तो शिखर खुलते चले गए हजार बार अनुभव कर लिया की शिखर के बाद शिखर है फिर क्या करोगे तो ज्ञान देवी ने कहा कि जिस दिन ऐसा ख्याल उठेगा क्यों? जिस दिन ऐसा साल उठेगा और जिस आदमी का ऐसा साल उठेगा वो वही आदमी है जिसने हर शिखर पर चढ़ने के आनंद का ख्याल नहीं रखा हर शिखर पर चढ़ने की कठिनाई का हिसाब रखा <laughs> <laughs> <laughs> हर पड़ेगा ना हर शिखर पर चढ़ने की कठिनाई का हिसाब रखा लेकिन अगर हर फिक्रो चढ़ने के आनंद का ख्याल रखा तो हर नया शिक्षक और बड़ी उत्तेजना है और बड़ी चुनौती और आनंद सामने फिर खड़ा है इसको भी चाहिए। उस आदमी ने पूछा लेकिन कोई क्षण तो ऐसा आ सकता है कि थक जाए इसमें कहा जिस क्षण थक गए उस क्षण समझना चाहिए कि मर गए तभी तक जीवित हुए दुख का जो हिसाब रखता है वो मर जाता है मरने के बहुत पहले आनंद का जो हिसाब रखता है वो मृत्यु के बाद भी जीए चला जाता है तो आनंद का हिसाब रखना सन्यासी का मतलब है कि वो अपनी अपनी जिंदगी के हिसाब की किताब में आनंद की ही गणना करता है और दुख अगर है तो सीढ़ियों की भांति है उसको हिसाब में रखने की जरूरत नहीं है और इस आनंद की खबर तुम देना शुरू करो इसे तुम अपने में छिपा कर मत रखना जब तुम इसकी खबर दोगे तो तुम्हारे भीतर वो प्रकट होगा खिलेगा फूल बनेगा तुम्हारे चेहरे तुम्हारी आंखों तुम्हारे हाथों तुम्हारे शरीर से उसकी सुगंध निकलने जब तुम दुख की किसी से बात करते हो तब तुमको तो भी ख्याल क्या कि तुम्हारा शरीर भी सुख है तुम्हारे प्राण भी कुमला जाते तुम्हारी आंखें भी दीन हो जाती तुम्हारे भीतर सब बंद हो जाते दुख की खबर देकर तुम दुख निर्मित कर रहे हो खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम तो किसी को दुख दोगे इतना भी दुख कहने का भी तो हिंसा है दुख की बात ही सुख की खबर ले जाओ आनंद की खबर दो और तुम्हारा आनंद बढ़े और तुम्हें आनंद देखकर दूसरा आनंदित देख होगा सब चीजें दुख या सुख इंफेक्शन से उनका इंफेक्शन लगता है जब तुम आनंद से भरते हो तो दूसरे के हृदय में भी आनंद की दरम लहर नहीं है जब तुम दुख से भरते हो दूसरा आनंद की खबर ले जाए कहना कठिन पाओगे कहना सभी के पास शब्द नहीं होते जरूरी भी नहीं है कि हूँ शब्द अकेला माध्यम भी नहीं है कहने का नाच के भी कह सकते हो हंस के भी कह सकते हो गीत गा के भी कह सकते हो तम्बूरा बजा के भी कह सकते हो जो तुम्हारे पास उपकरण बने तुम्हारे पास उससे अपनी खबर देना जल्दी ही तुम्हें दूर दूर जाना पड़ेगा जल्दी ही तुम्हें गांव गांव भेजूंगा नहीं जरूरी नहीं है कि तुम बहुत बोल सकोगे पर आवश्यक भी नहीं तुम चार शब्द बोलना चुप होकर बैठ जाना चार शब्द बोलना नाच के कह देना कठिन पाओगे नहीं कह सकता हूं शब्द नहीं मिलते हैं कि तो नाचना और लोगों से कहना कि जो मैं कहना चाहता हूं वो कहते तो बनता मुझसे तो मैं नाच के कह देता हूं हंस के कह देता हूं गीत गा के कह देता हूं जो मुझसे बनता वो मैं करता हूं पर तुम्हारे आनंद की खबर तुम किसी न किसी मार्ग से देना शुरू करो तरह से चलो तो तुम्हारे चारों तक तुम्हारे आनंद की छाया हो तभी हम के नाव आंदोलन को व्यापक कर सकेंगे जगत इस स्थिति नानी चाहिए कि पूछे कि सन्यासी क्यों हो गए तुम्हारा आनंद इतना अभिभूत कर ले उसे कि वो जाने क्यों हो गए। इसको पूछने की जरूरत नहीं आनी चाहिए कि सन्यासी क्यों हो गए तो जरूरी नहीं है कि तुम बहुत गंभीरों को उसे समझाने बैठ जाओ तुम बहुत उदास और परेशान हो जाओ तुम नक्त हो नाच सकते हो ना उसको गले लगा सकते हो आगे बढ़ जा सकते हो खबर तुम दे सकते हो कि कुछ हो गया वो खबर ही उसको पकड़ेगी। इस जगत में कोई चीज किसी भी चीज के लिए तार्क ही नहीं होते तार्किक प्रमाण कमजोर से कमजोर प्रमाण है उसकी कोई तार्किक प्रमाण की कोई बड़ी शक्ति नहीं है। अस्तित्वगत प्रमाण होना चाहिए एग्जिस्टेंशियल होना चाहिए तुम्हें देखते हो हमसे गलती हो रही कि हम सन्यासी नहीं हो गए। वो तुमसे पूछे क्यों कि तुम सन्यासी क्यों होगा तुम्हें देखते हो खबर आनी चाहिए कि मैं अब तक सन्यासी क्यों नहीं हुआ तब तुम समझना कि तुम ठीक ठीक व्यवहार कर रहे हो जैसा सन्यासी को जैसा आनंद होना चाहिए जो तुम्हें देखना उसके मन में पीड़ा जिब जानी चाहिए कि मैं समझू सी क्यों नहीं हो गया ये हो सकेगा एक दफा तुम्हारे ख्याल में बात की और तुम्हें अपने दुख की नासमझियों को दूर हटा देने की जरूरत और अपने आनंद की किरण को बाहर लाने की जरूरत दोनों तुम्हारे भीतर जो है उसके लिए आनंदित हो मग्न हो नाचो और ध्यान रहे जैसे तुम आनंदित हो आनंद आनंद का खोज लेता है अपने को प्रकट करने के लिए जैसे दुख खोज लेता है तुमने कभी ख्याल किया कि दुख को खोजने के लिए तुम्हें कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता हर आदमी अपना दुख प्रकट कर देता कोई बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञान की जरूरत नहीं होती हर आदमी दुख प्रकट कर देता बस दुख होता है प्रगत करें। लोग कहते हैं आनंद को कैसे प्रगट करें उसका स्मरण लो उसका होना, उसका प्रगतिकरण बन जाए, होना चाहिए उसकी स्मरण वो प्रगट होने सन्यासी होते ही तुमने लेखा जोखा बदल दिया अब तुम दुख का हिसाब नहीं रखते तुम सुख का हिसाब रखते अब तुम उसको बढ़ाए चले जाते इसको प्रगट करो तुम्हारे उठने बैठने तुम्हारे सारे व्यक्तित्व से मैं बिल्कुल एक नए तरह के सन्यासी की आशा रखता हूं पुराना सन्यासी जराजी हो गया है। उदास गंभीर भारी पत्थर रखे हैं उसके सिर पर पांडित्य के वो सब फेरते हैं तुम्हें हल्का फुल्का नाश्ता हुआ आनंद मगन देखना चाहता जैसा तुम उसे बने उठा लेना एक तारा और चले जाना किसी गांव बजाना एक तारा नाचना गांव को नचाना विदा हो जाना आनंद की खबर ले जाने दुनिया बहुत उदास है बहुत दुखी बहुत पीड़ित अपने ही हाथों क्योंकि हिसाब गलत करती दुख को जोर से छिल जाती तुम्हें इस पूरे हिसाब की व्यवस्था को तोड़ डाल कुछ बोल सके बोलना कुछ कहते बन सके कहना कहने के संबंध में बोलने के संबंध में जल्दी तुम्हें मुझे भेजना ही है एक बात और तुम्हें मैं कह एक तो कहने की वैज्ञानिक पद्धति हो गई वह प्रशिक्षण की बात सभी के लिए संभव नहीं है जरूरी भी नहीं एक बोलने की परभ पद्धति होती है, हो उसके लिए प्रशिक्षण की कोई भी जरूरत नहीं जैसे रामकृष्ण रामकृष्ण तो दूसरी बंगला तक पढ़े कुछ जानते नहीं कुछ पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी अपनी पद्धति थी वो पद्धति क्या थी कुछ बोलने लगते हैं। फिर लगता कि नहीं अब बोला जाता है चुप हो जाता है फिर लगता चुप्पी से भी समझना नहीं आता खड़े होकर तो नाचने लगता और जो बोलने से नहीं समझ में आता वो उनके नाचने से समझ में और उनके बोलने को जरूरी नहीं था कि कोई मानता लेकिन उनके नाचने के साथ बौरत ना। और रामकृष्ण का पूरा व्यक्तित्व तो मैं तुम्हें कोई वैज्ञानिक पद्धति सिखाने की उत्सुकता में नहीं है कृष्ण जी ने वो भूल कर लिया कृष्ण जी ने भूल की उसने अपने सारे साधुओं को प्रचारकों को वैज्ञानिक पद्धति सिखा डाली इसलिए इस बोलते वक्त जितना छोटा होता है इस वक्त जमीन को कोई इतना छोटा नहीं होता क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व बोलना चाहिए पद्धति नहीं हाँ किसी को सहज वैज्ञानिकता हो दूसरी बात अंथा तुम तो परमहंस वृत्ति से चलो कोई जरूरी नहीं है राय के किनारे चौरसते पर खड़े होकर ना सुन लो तो दस लोग वहां आ जाएंगे लोग को उनको बता देना अपने आनंद की तो। और उनको कहना किसी को आनंद पाना हो तो आ जाओ जरूरी है मंच हो सभा हो तब तुम बोलोगे इतना भारत का संन्यासिफी ऐसा नहीं बोलता रहा भारत का संन्यास गाँव में जाकर बैठ जाएगा झाड़ के नीचे अपना तंबूरा बजाने लगेगा चार आदमी यहां से बैठ ही जाएंगे उसके आनंद को देखेंगे पूछेंगे कि क्या हो गया? वो से कुछ कहना ही कह देगा नहीं कहना हंसता रहेगा अपना तम्बूरा को रहेगा गाँव में खबर पहुंच जाएगी तुम्हारा आनंद भी तुम्हारा संदेश बन जाएगा उसे प्रकट करने में तुम अपना रास्ता अनुठे खोजे अनूठे अनूठे रास्ते खोजो जो तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुकूल पद धन्यवाद काम में लग जाओ जल के लिए आज से शुरू दादा जी आज आज के बिना का प्रेशर परमात्मा पर अभी नहीं अगर थोड़ा करोगे तो कुछ अगर नहीं कहते कि चलो कुछ हर रोज उतना का सुधार होता है वो उदासी इसलिए रहती है कि दूसरे से कहना या नहीं कहना ये सवाल नहीं है बड़ा बड़ा सवाल यह कि तुम ध्यान दुख पर देती हो इसलिए उदासी रहती है ध्यान सुख पर का रखो तो तो तो होता ही है, है लेकिन ध्यान उस पर देने की जरूरत नहीं एक वृक्ष लगा हुआ है उसमें गुलाब के फूल भी लगे हैं और कांटे भी लगे हैं फूल एक ही लगा हजार कांटे लगे आपकी बात ही अलग आप मजे में रहिए आपके लिए सवाल है। उसके लिए सवाल है उसके लिए सवाल है आपके लिए नहीं आप मज़े है आप मजे में रहिए आपको कहा उसको तो अपना सवाल पूछने ना उसको पता नहीं सच्चे का आनंद था उसको भी दुख का पता है मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा होना चाहिए अभी तो दुख है सुख भी है उन दोनों में तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा ध्यान दुख पर रहे तो तुम दृष्टि के ढंग से जी नहीं तुम्हारा ध्यान सुख पर रहे तो तुम सन्यासी के ढंग से और ये भी हो सकता है कि हजार स्थिति में 900 सौ दफ्तर 100 सौ दफर लेकिन ध्यान सौ दफर हो तो ये 100 बढ़ता जाए और तुमने ध्यान नौ पर रखा तो वो नौ सौ बढ़ता नहीं कहोगी इस सतर्क नहीं पड़ता तो भीतर भीतर सोचती रहोगे, उसे सोचना ही क्यों उसे स्वीकार कर लिया कि है ठीक है उसको स्वीकार कर लो सुख को गहराओ और जब भी दुख हो तब सुख को स्मरण करो और सुख को बढ़ाओ और सुख की बात करो एक तीन महीने के भीतर तुम के बाहर हो गए, वो दुख अपने कोने में पड़ा रह जाए और मैं ऐसा नहीं कहता कि सच्चिदानंद ऐसा मान लो ऐसा मान लेना इतना आसान नहीं होना चाहिए अनुभव में तुम्हारे आएगा अभी तो दुख अनुभव में है अभी सुख को अनुभव में लाओ जब सुख इतना बढ़ जाएगा इतना बढ़ जाएगा कि उसकी बढ़ती के कारण ही दुख छीन हो जाएगा तुम खोज के भी दुख को न पा सकोगे तब सच्चिदानंद में प्रवेश हो उसके पहले नहीं, उसके नहीं। भी थोड़ी लगाओ हर छोटी मोटी बात पर भी मुझ पर रहना उचित नहीं नहीं तो तुम हमेशा दिन-दिन रहो तो क्योंकि आज कोई पेंडल के बाद तुमसे पूछेगा कल कुछ और पूछ लेगा तुम फिर मेरी रफ्तार जब होगी जो मैं जब तुम्हें बताऊं तो कुछ अपने भी बुद्धि लगाओ और सदा इस बात की उपाप्ति करो कि जितना कम मुश्किल पर पर रहना पड़े उतना अच्छा मुस्कृत जितनी मुक्त हो सको उतना अच्छा अपने भीतर से उत्तर आने दो और अगर कोई उत्तर न आए तो तो कह नहीं सकते हो कि मेरी स्वतंत्रता है मेरा आनंद है मैं भी पूछता हूं किसी से कि तुम इस ढंग का कलर क्यों तो लगाए हुए इस का जूता क्यों तो कहे हुए मुझसे किसी को पूछने का हक नहीं कि मैं इसी माला से उलटका इतना तो हक मुझे है नहीं लेकिन कठिनाई दूसरे से नहीं आती कठिनाई तुम्हारी ही बुद्धि से आती सदा दूसरे पर टालती कठिनाई तुम्हारी ही बुद्धि से आती इसीलिए तुम्हें उत्तर भी नहीं सोचता क्योंकि कोई दूसरे का थोड़ी प्रश्न प्रश्न तुम्हारा ही ऐसा क्यों ये तुम्हारा ही दिक्कत है अगर तुम्हारी दिक्कत ना हो तो उत्तर तुम्हारे भीतर से आ जाएगा वो नहीं आ पाता वो नहीं आ पाता क्योंकि तुम्हारे ही भी भी है। ये गिरुए कपड़े क्यों पहने हुए तुम्हारे भीतर अड़चन है ये माला क्यों पहनी हुई तुम्हारे भीतर अड़चन है ये चित्र लटका हुआ तुम्हारे भीतर अड़चन से इसको सीधा समझने की कोशिश करो कि मेरे भीतर ऐसी अड़चन है तब तो तुम तो मुझसे पूछो अगर तुम्हारे भीतर कोई अड़चन नहीं तो तुम सीधा जवाब दो पर मुझसे कभी ऐसा मत कहने आके कि लोग ऐसा कहते तो हम क्या हैं अगर तुम्हारे भीतर अड़चन नहीं तो तुम जो भी कहोगे वो ठीक होगा अगर तुम्हारे भीतर अड़न तो सीधा पूछो मुझसे कि मेरे भीतर अड़चन कि ऐसा क्यों तब तो मुझसे बात करने का अर्थ है क्योंकि इसमें भी धोखा चलता है मेरा अपना अनुभव यह है अब कि जो भी आदमी आकर मुझसे कहता है कि लोग ऐसा पूछते हैं उनको हम क्या कहें वो लोगों का नाम गलत है लोग खुश तो होंगे लेकिन उसके पास खुद ही प्रश्न पर तब सीधा पूछा मेरे आमने सामने तो बिल्कुल साफ हो जाओ सीधा मुझसे पूछो तुम्हारे भीतर प्रश्न तो मैं तुम्हें तो उत्तर दूंगा और अगर तुम्हारे भी तो प्रश्न नहीं तो मैं कहता हूं तुम उत्तर देना जो तुम उत्तर दोगे उसमें मैं आंख बन के दस्खत कर दूंगा वो ठीक होगा इतना जरूर ख्याल रखो कि खुद भी तो कुछ सोचना शुरू करो नहीं तो बहुत कठिनाई में पड़ोगे कल तुम्हें तो भेजूंगा देश में विदेश में वहां तो तुमसे कोई कुछ भी पूछेगा तो तुम फिर मेरी राह देखोगी वो पता नहीं क्या ऐसा <laughs> नहीं, नहीं, <चाह। laughs> नहीं, <चाह। laughs> नहीं मेरे सारे उत्तर सुनके मेरी सारी बात सुनके भी मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे उत्तर कंठस्थ कर लो मैं यही चाहता हूँ तुम्हारी समझ इतनी बढ़ जाए कि नए प्रश्नों के उत्तर भी तुम दे सको तुम्हारी समझ पर मेरा जोर है तुम्हारे भीतर एक बना हुआ उत्तर डाल दू उसमें मेरा जोर नहीं है उसका क्या मूल्य है कल को जरा इधर उधर घूम के प्रश्नगा मेरी सारी चेष्टा तुम्हारी समझ बढ़ जाए इसलिए और तुम्हारी समझ से उत्तर आए सीधा उत्तर मैं नहीं देना चाहता दिन रात तुमसे बोलता हूं तुम जितना मैं बोल रहा हूं इस जमीन पर कोई तीन को हजार साल में कोई आदमी नहीं बोला लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न वही तो वही बने रहते जब मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ तो बने और कल तो तुम्हारी समझ बढ़ती ही नहीं मानू बोलते भी तुम फिर एक प्रश्न पूछते हो जिससे पता चलता है कि तुम्हारी समझ का कोई उपयोग करने की तुम्हें ख्याल में नहीं अच्छा के लोग पूछते हैं तुम्हारी समझ का एक मौका देते हैं तुम उत्तर दो सीधा उत्तर दो अपने हृदय से आने अगर तुम्हें कोई भी उत्तर ना होता हो तुम्हारे हृदय से तब तुम सीधा मुझसे पूछो कि मेरा प्रश्न तब तो वो प्रश्न तुम्हारा हो गया तब तुम सीधा मुझसे मेरा प्रश्न मुझे कोई उत्तर नहीं आता तब लोगों को तो मत डालो तो इसी प्रश्न के लिए नहीं कह रहा हूं सारे प्रश्नों के लिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें बचाव हो जाता है इसमें ऐसा लगता है कि तुम्हें तो तुम्हारी तो समझ ठीक है लोगों की समझ गलत है वो लोग गबल पूछ रहे हैं तो तुम उत्तर दो और ये एक प्रश्न नहीं है तो हजार प्रश्न उठेंगे और मैं हजार ऐसे उपाय करता हूं कि प्रश्न उठने चाहिए ये तुम्हारी समझ कैसे विकसित होगी और वो समझ सि आने दो और एक बात ठीक से समझ लो कि जरूरी नहीं है कि सब चीजों का तुम्हारे पास तर्कगत उत्तर हो ही क्योंकि तो सभी चीजों का तर्कगत उत्तर होता ही नहीं तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करती हो और कोई तुमसे पूछ ले कि क्यों प्रेम करती हो तब तुम क्या उत्तर देती हो क्या उत्तर दोगी क्या उत्तर होगा तुम्हारे पास किसी ने तुमसे पूछा फला व्यक्ति को प्रेम क्यों तो क्या उत्तर होगा तुम्हारे नहीं तब तुम उत्तर खोजती नहीं तब तुम कहो कि प्रेम कोई तर्कगत कारण से नहीं प्रेम अतर्क पहले तुमने सोचा नहीं कि क्यों प्रेम सोचने के पहले प्रेम आ गया अब जो भी सोचेंगे वो पीछे उसका कोई बहुत मूल्य नहीं है, लेकिन ये किसी भी उत्तर से ज्यादा गहरा उत्तर, लेकिन उतना भी साहस नहीं होता, उतनी भी हिम्मत नहीं है अगर तुमने मेरी तस्वीर अपने गले में लटका रखी कोई तुमसे पूछता है क्यों तो तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं तुम कह सको कि इस व्यक्ति के साथ प्रेम इतनी भी हिम्मत नहीं, नहीं। क्या करना इतना <laughs> तो कहा जा सकता है क्या हमें जिससे प्रेम हुआ उसको हमने अपने गले में लिया आपको भी तकलीफ <laughs> <laughs> <laughs> नहीं पर तुम तुमको से कुछ भी नहीं सोचोगे सब बैठी रहो और तब कमजोरी बन जाती है और तब हर कोई तुम्हें हटाश कर जाता है पर तुम्हारी भीतर खुद कोई दूसरा नहीं कर। और तुम्हारा कोई उत्तर दूसरों को अपील नहीं करेगा तुम्हारा भाव ही अपील करेगा तुम्हारे गले में पड़ी माला और किसी ने पूछा प्रश्न और तुम्हें चिंतित पाया तो तुम्हारी माला और तुम दोनों व्यर्थ हो तुम्हें झिझका हुआ पाया भाग खत्म हो गए ये तो बहुत ही आनंद का क्षण था उसने मौका दे दिया था तुम मेरे बाबत बात कर सकते उसने एक तो अवसर तो दिया था अब बहुत बात हो सकती है। झिझने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी भीतरी कमजोरियां वो तुम्हें कष्ट और मेरे कारण भी तुम्हारी बहुत सी दिक्कतें वही मैं तुमसे कहूंगी क्योंकि मैं निरंतर कहता हूँ कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ इसलिए तुम मैं इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती की तुम किसी से कह सको कि तुम मेरे शिष्य हो मेरे कारण तुम्हारी घर कठिनाइयां और मैं कठिनाइयां खड़ी करता ही जाऊंगा तुम्हारी हिम्मत ही टूट गई थी तुम्हें कोई हिम्मत ही नहीं मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं ये मेरा कहना है तुम मुझसे सीख सकते हो लेकिन बड़े मजेदार बात बहुत मजेदार बात मैं मानता हूं कि गुरु योग वही है जो कहे कि गुरु नहीं और जो गुरु इनका कर दे कि मैं गुरु नहीं हूँ उसके पास भी कोई शिष्य होने की हिम्मत रखे उसको मैं शिष्य कहता हूँ उसको मैं सीखने वाला जब गुरु दावा करेगी मैं गुरु हूं तब तुम शिष्य हो जाओ तुम दो गौरी के हो ऐसे गुरु के पास खड़े मत होना क्योंकि वो तुम्हें डोमिनेट कर रहा है वो तुम्हारी गर्दन दबा रहा है लेकिन जब गुरु कहते कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं तब तुम बड़े प्रसन्न हो जाओगे, बड़ा मजा होगा आप लोगों को शिक्षा की भी झंझल न रही सीखने की कोई जरूरत नहीं रही तुम्हारा सीखना जारी रहेगा और तुम्हारा सीखना जारी रहे इसलिए मैं इनकार कर रहा हूं कि मैं, मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ कोई लगाव नहीं, रह, नहीं रहेगा बस तो यह है कि ऐसी स्थिति में ही लगाव गहरा और पवित्र हो सकता है जहां कोई आग्रहपूर्ण बंधन नहीं जब कोई कहता है कि मैं गुरु नहीं हूं तो उचित है कि कहे क्योंकि तो जब भी कोई कहता है मैं गुरु हूं तो उसके वो अपने अहंकार को प्रतिष्ठा दे रहा है लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं शिष्य नहीं हूं तब तुम अपने अहंकार को प्रतिष्ठा दे रहे हो ध्यान रखना जब कोई गुरु कहता है मैं गुरु हूं तब वो अपने अहंकार को प्रतिष्ठा देता है और जब तुम कहते हो कि मैं शिष्य नहीं है तब तुम अपने अहंकार को प्रतिष्ठा दे रहे हो गुरु के लिए गुरु का दावा करने से हानि है और शिष्य को शिष्य का दावा छोड़ने से हानि है ये ध्यान में रखना लेकिन बड़ी मुश्किल की बात ये है कि मुझे तुम्हारी तरफ से भी क्या होना चाहिए वो भी कहना पड़ता है और तुम्हें सोचना चाहिए तुम्हें समझना चाहिए और तुम्हारी समस्या है अब तक तुम्हें ये कठिनाइया नहीं रह जाएंगी नहीं तुम्हारी कठिनाइया रही तुम्हारी कठिनाइया तुम्हारे द्वारा निर्मित हो रही और मुश्किल मत रहो सारे उत्तर के लिए और जल्दी ही तुम्हारे में बहुत से व्यर्थ के उत्तरों के जवाब नहीं दूंगा जो मैं, मैं दूसरों के जवाब देता हूं कन्या होने के बाद में तुम्हारे व्यर्थ के प्रश्नों के जवाब नहीं दूंगा साधारणता में दूसरों के जवाब देता हूं तुम्हारे नहीं दूंगा तुम्हारे इसलिए नहीं दूंगा कि मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम पूछोगे कि तुम कोई अर्थ की बात पूछोगे खोजोगे करोगे तो कुछ अर्थ की बात करोगे अब तुम्हारे व्यर्थ के सवालों को तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा जिससे तुमने पूछे ही नहीं और तुम्हें इस योग बनाना चाहता हूं कि तुम सारे जवाब अपने भीतर से खोज सको और ध्यान रहे मेरे कोई बंधन में जवाब नहीं है इसलिए तुम्हें कभी भी गिल्त अनुभव नहीं होगी तुम्हें कभी कोई अपराध अनुभव नहीं होगा एक तो साधारण गुरुओं की दुनिया में जहां उनके बंधे हुए जवाब जहां जो गुरु ने कहा है वही तुम्हें उत्तर देना है अगर था तुमने दिया तो तुम अपराधी हो जाओ मेरे साथ साथनाई तो नहीं है मैं तुम्हें कहता हूं जो तुम्हारे अंतर्भाव से आए वो तुम जवाब दे देना मेरा कोई बंधा हुआ जवाब नहीं जिससे तुम्हें तालमेल रखना है तुम अपना जवाब देना तुम्हें भाव का तालमेल रखना है तुम आनंद में जीना बस इतना इतना मुझसे तुम्हारा तालमेल पर्याप्त है तुम्हारे आनंद से जो निकलेगा वो ठीक है बहुत चिंता लेने की जरूरत नहीं कि मैं क्या कहूंगा इसके बाबू कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं तुम्ही कहना तुम्हारा उत्तर प्रमाणिक है छोटी छोटी बातें मुझसे पूछना बंद कर दो तुमको जीवन की गहरी बात है मुझसे पूछो और, और अपने जीवन को निर्मित करना शुरू करो बातें पूछने से कुछ हल नहीं जीवन को निर्मित करना शुरू कर। और जल्दी तैयारी लो जो मैंने कहा तुम्हें जाना दूर दूर जल्दी तैयारी तैयार हो Hmm? का का। जीवन का कोई अर्थ नहीं होता जीवन का अर्थ खोजना पड़ता होता नहीं जीवन का अर्थ बनाना पड़ता है होता नहीं आविष्कार करना पड़ता है होता नहीं कहीं रखा हुआ नहीं जीवन तो तुम गए और उठा लाए खोजना पड़ेगा बनाना पड़ेगा निर्मित करना पड़ेगा वही साधना है जितनी साधना गहरी होगी उतना जीवन का अर्थ होगा कहीं तैयार नहीं रखा है और जिस दिन मुझे जीवन का अर्थ मिलेगा वो वही नहीं होगा जो तुम्हें मिलेगा एक संगीतक जीवन के अर्थ को संगीत से खोज लेगा निश्चित उसका स्वाद अलग होगा एक नर्तक जीवन के अर्थ को नृत्य से खोजेगा उसका स्वाद अलग होगा जीवन के अर्थ तो भिन्न होंगे हरेक के जीवन से निकलेंगे गुलाब के फूल में गुलाब खिलेगा और चमेली के फूल में चमेली खिलेगी वो उनका अर्थ होगा खिलना एक होगा अर्थ भिन्न होंगे और अंत अर्थ के भी जो पाठ चला जाता है वही परम जीवन को उपलब्ध होता है जहां अर्थ भी नहीं होते जहां कोई मीनिंग की खोज कोई परपज कोई प्रिवेंशन भी नहीं होता है। खोजो खोजने के रास्ते मुझसे पूछो अर्थ मैं नहीं बता सकता कोई नहीं बता सकता तुम्हारी जिंदगी में आएगा तब तुम्हें पता चलेगा खोजने के रास्ते मैं बता सकता हूं कि कैसे खोजो वही मैं कह रहा हूं तुमसे कि दुख को हटाओ सुख को बढ़ाओ आनंद में डूबो तो धीरे धीरे अर्थ तुम मिलेगा फिर भी कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता है तो मैं तुमसे कहता तो हूँ कि दो दो चार ऐसा कोई जीवन का अर्थ होता है होते ही नहीं और तुम्हारे जीवन में क्या अर्थ खिलेगा कौन सा फूल खिलेगा नहीं कहा जाता, सकता जब तक खिल ना जाए पानी डालो खाद डालो फिक्र करो साधना करो ध्यान लगाओ डूबो किसी दिन खिलेगा जब खिलेगा तभी हम जान पाएंगे दूसरे में तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है मेरे जीवन का अर्थ क्या है वो मैं जानता हूं बच्चों उससे तुम्हें क्या लेना उससे तुम्हें क्या लेना है वो तुम्हारे जीवन का अर्थ वो नहीं होने वाला तुम्हारे जीवन का अर्थ तुम्हारा ही हो कैसे खोजोगे वो पूछते रहो क्या है ये मत पूछो फिर जाएगा तब तुम जानोगे और, और भी जानोगे अंत उसके भी पार चले जाना और जब उसके भी कोई जाता है अर्थात ट्रांसेंडेंडल हो जाता है तभी जीवन पूरा खिलता है पूरा जड़े भी फूल हो जाती पत्ते भी फूल हो जाते हैं भी फूल हो जाती सब फूल हो जाता है के वृक्ष पे फूल खिला हवा की पत्ते हैं आप फूल ही फूल हो जाते ऐसे प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं होता लोग सोचते बड़े कीमती सवाल पूछ रहे हैं कि जीवन का अर्थ क्या है कि परमात्मा क्या है कि सृष्टि किसने बनाई लोग सोचते बड़े कीमती सवाल पूछना रहे इनसे ज्यादा बचनाई और जुबेना सवाल ही नहीं दुनिया का इनका कोई मतलब नहीं प्रेम क्या है कोई मतलब नहीं सवाल हालांकि बड़ा कीमती है जीवन का उद्देश्य क्या लक्ष्य क्या मतलब कोई मतलब नहीं बता लगते बड़े कीमती सवाल जरा भी कीमत के नहीं क्योंकि ये सवाल ही नहीं ये तो यात्राएं थी प्रेम क्या है एक यात्रा से प्रेम करो गुजरो पारो चोटें खाओगे गिरोगे घाव बनेंगे उसमें से तो अर्थ निकलेगा प्रेम का तो क्या है प्रेम और जब तुम्हारा अर्थ निकलेगा तो वही नहीं होने वाला जो दूसरे का निकला हो उसकी चोटें अलग होंगी उसकी यात्रा अलग होगी सब अलग होंगी ये सारे के सारे सवाल जैसा लोग निरंतर पूछते रहते हैं गांव में बहुत लोगों ने सवाल पूछे तो एक आदमी छपा हुआ तीन सवाल मिले छपे हुए तो बहुत छपे हुए सवाल ने छपा लाया मैंने पूछा भी, छपे सवाल किसने पूछे उसने एक सवाल ये पूछा जीवन का अर्थ क्या है ईश्वर कहां किस जगह सृष्टि को उसने क्यों बनाया ये सवाल से समझे ने कहा कि मैं सदा से ये पूछ रहा हूँ उत्तर मिलते नहीं तो मैंने 30 साल पहले छुपा दिया। छपा दी जो भी आता है उसको मैंने कहा जन्म भी छप कर रखा रहे तो तेरे को जवाब नहीं मिलने वाले इसमें कसूर उनका मत मजना जिन्होंने जिनसे तूने पूछा है जो कुछ सवाल उसने भी क्यों बार-बार तो कोई कोई की सवाल है गहरे सवाल सदा ही पद्धति के विधि के मेथड के होते एंड के नहीं होते लक्ष्य के लिए पूछो कि क्या क्या जीवन का अर्थ खुलेगा समझना पूछो कि जीवन का अर्थ क्या है वो तो खुलेगा तब समझानों पूछोग परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे मत पूछो की परमात्मा कहाँ है वो तो तुम तो जब पहुंचोगे तब तुम जानोगे कहा है मत पूछोग जीवन को क्यों बनाया परमात्मा ने उतरो जीवन में डूबो और तुम जानोगे कि क्यों बनाया और कृतकृत क्रत हो जाओगे जानकर कि क्यों बनाया